बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं आपकी फातिमा दीदी। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी जिसका नाम है बंटवारा इस कहानी को लिखा है मोहम्मद अरशद खान जी ने जिसे हमने लिया है अनुराग ट्रस्ट की तैमासिक पत्रिका कोपल से। तो सुनिए कहानी बंटवारा गाँव में दो भाई रहते थे एक का नाम बड़कू और दूसरे का नाम छुटकू था दोनों आपस में सदैव झगड़ते रहते थे एक दिन बड़कू बोला देखो छोटे हम दोनों के स्वभाव अलग अलग है इसी कारण हम रोज झगड़ते रहते हैं। हमें सारी संपत्ति आपस में बांटकर अलग अलग हो जाना चाहिए हमारे लिए यही उचित होगा छुटकू सहमत हो गया दोनों ने सारी सम्पत्ति आपस में बांट ली बच रही सिर्फ एक गाय समस्या यह आई कि गाय किसके हिस्से में जाए दोनों भाई गाय पर अपना अपना अधिकार जताने लगे दोनों में बहस होने लगी जब बहस बढ़ गई तो पंचायत बुलाई गई। पंचों ने कहा गाय एक ही है इसलिए उसका बंटवारा संभव नहीं है अतः दोनों भाइयों को चाहिए कि वे गाय का दूध आपस में बांट लिया करे पंचायत के निर्णय से दोनों भाई संतुष्ट हो गए और खुशी खुशी घर लौट गए पर अगले ही दिन दोनों इस बात पर झगड़ने लगे कि गाय का चारा भूसा देखभाल कौन करेगा फिर पंचायत बैठी पंचों ने निर्णय दिया हम्म दोनों भाई बारी बारी से एक एक दिन गाय के चारे भूसे को प्रबंध करे पंचायत के निर्णय ऐसी दोनों भाई सहमत हो गए कुछ दिन शांति ऐसी बीते कुछ दिनों बाद गाय ने सुंदर बछड़े को जन्म दिया दोनों भाई बहुत खुश हो गए पर एक समस्या ने उनको फिर आघेरा समस्या यह थी कि बछड़ा किसके हिस्से जाए हमें हमेशा की तरह दोनों झगड़ने लगे पंचायत फिर बैठी फैसला हुआ क्योंकि बछड़े का बंटवारा संभव नहीं है इसलिए उसे पंचायत को दान दे दिया जाना ही उचित होगा न रहेगा बस ना बजेगी बासुरी यह सोचकर दोनों भाई बछड़ा दान करने पर सहमत हो गए शाम को मडकू अपनी बारी पर दूध दूने बाड़ी में पहुंचा तो हैरान रह गया गाय की दशा विचित्र हो रही थी नाद एक और आंधे पड़ा था और वह जोर जोर से रंभा रही थी रसीद से छूटने के प्रयास में उसने अपनी गर्दन घायल कर ली थी मडकू ने भाग छुटकू को सारी बात बताई छुटकू बोला भैया मुझे तो लगता है बछड़े के वियोग में गाय बौरा गई है दो दिन तक गाय का यही हाल रहा तो दोनों फिर भागकर कर पंचो के पास पहुंचे। बड़कू ने गिड़ गिड़ा कहा पंचो जब से हमने बछड़ा दान किया है गाय की बुरी हालत हो रही है दो दिन से उसने तिनका तक नहीं छुआ है दूध धोना तो दूध, उसके पास जाना मुहाल हो रहा है ऐसी हालत में पंच ही सुझाए कि हम क्या करें। सारी बात सुनकर पंचों ने कहा यह तो बड़ी समस्या है गाय को कुछ हो गया तो तुम दोनों को गौ हत्या का पाप लगेगा बछड़ा भी बिना दूध के जीवित नहीं रह सकता इसलिए उचित यही रहेगा कि गाय भी पंचायत को दान कर दी जाए आखिरकार गाय भी पंचायत को दान करनी पड़ी दोनों भाई मुँह लटका कर वापस लौट गए तो बच्चों ये थी कहानी बटवारा आप सुन रहे थे सरकार रेडियो का के कार्यक्रम बाल चौपाल इस कहानी को लिखा था मोहम्मद अरशद खान जी ने इसे हमने लिया था अनुराग ट्रस्ट के तैमास पत्रिका 'कोपाल' से। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर कर हमें जरूर बताइए